राजयोग साधना के प्राथमिक सोपान दूसरा विघ्न है संदेह हम जो कुछ नहीं देख पाते उसके संबंध में संदिग्ध हो जाते हैं मनुष्य कितनी भी चेष्टा क्यों न करे, वह केवल बात के भरोसे नहीं रह सकता यही कारण है कि योग शास्त्रोक्त सत्यता के संबंध में संदेह उपस्थित हो जाता है यह संदेह बहुत अच्छे आदमियों में भी देखने को मिलता है परंतु साधना का श्री गणेश कर देने पर बहुत थोड़े दिनों में ही कुछ कुछ अलौकिक व्यापार देखने को मिलेंगे और तब साधना के लिए तुम्हारा उत्साह बढ़ जाएगा योग शास्त्र के एक भाष्यकार ने कहा भी है योगशास्त्र की सत्यता के संबंध में यदि एक बिल्कुल सामान्य प्रमाण भी मिल जाए तो उतने से ही संपूर्ण योगशास्त्र पर विश्वास हो जाएगा उदाहरण स्वरूप तुम देखोगे कि कुछ महीनों की साधना के बाद तुम दूसरों का मनोभाव समझ सक रहे हो वे तुम्हारे पास तस्वीर के रूप में आएंगे, यदि बहुत दूर पर कोई शब्द या बातचीत हो रही हो तो मन एकाग्र करके सुनने की चेष्टा करने से ही तुम उसे सुन लोगे पहले पहल अवश्य ये व्यापार बहुत थोड़ा थोड़ा करके दिखेंगे परंतु उसी से तुम्हारा विश्वास बल और आशा बढ़ती रहेगी मान लो नासिका के अग्रभाग में तुम चित्त का संयम करने लगे तब तो थोड़े ही दिनों में तुम्हें दिव्य सुगंध मिलने लगेगी इसी से तुम समझ पाओगे कि हमारा मन कभी कभी वस्तु के प्रत्यक्ष संस्पर्श में न आकर भी उसका अनुभव कर लेता है पर यह हमें सदा याद रखना चाहिए कि इन सिद्धियों का और कोई स्वतंत्र मूल्य नहीं वे हमारे प्रकृति उद्देश्य के साधन में कुछ सहायता मात्र करती है हमें याद रखना होगा कि इन सब साधनों का एकमात्र लक्ष्य एकमात्र उद्देश्य आत्मा की मुक्ति है प्रकृति को पूर्ण रूप से अपने अधीन कर लेना ही हमारा एकमात्र लक्ष्य है इसके सिवा और कुछ भी हमारा प्रकृत लक्ष्य नहीं हो सकता हम अवश्य प्रकृति के स्वामी होंगे प्रकृति के गुलाम नहीं शरीर या मन कुछ भी हमारे स्वामी कभी नहीं हो सकते हम यह कभी न भूलें कि शरीर हमारा है हम शरीर के नहीं एक देवता और एक असुर किसी महापुरुष के पास आत्मजिज्ञासु होकर गए उन्होंने उन महापुरुष के पास एक अरसे तक रहकर शिक्षा प्राप्त की कुछ दिन बाद उन महापुरुष ने उनसे कहा तुम लोग जिसको खोज रहे हो वह तो तुम ही हो उन लोगों ने सोचा तो देह ही आत्मा है फिर उन लोगों ने यह सोचकर कि जो कुछ मिलना था मिल गया संतुष्ट चित्त से अपनी अपनी जगह को प्रस्थान किया उन लोगों ने जाकर अपने अपने जनों से कहा जो कुछ सीखना था सब सीख आए अब आओ भोजन पान और आनंद में दिन बिताए हम ही वह आत्मा है इसके सिवा और कोई वस्तु नहीं उस असुर का स्वभाव अज्ञान से ढका हुआ था इसलिए इस विषय में उसने आगे अधिक अन्वेषण नहीं किया अपने को ईश्वर समझकर वह पूर्ण रूप से संतुष्ट हो गया उसने आत्मा शब्द से देह समझा परंतु देवता का स्वभाव अपेक्षाकृत पवित्र था वे भी पहले इस भ्रम में पड़े थे कि मैं का अर्थ यह शरीर ही है यह देह ही ब्रह्म है इसलिए इसे स्वस्थ और सबल रखना सुंदर वस्त्रादि पहनाना और सब प्रकार के दैहिक सुखों का भोग करना ही कर्तव्य है परंतु कुछ दिन जाने पर उन्हें यह बोध होने लगा कि गुरु के उपदेश का अर्थ यह नहीं हो सकता कि देह ही आत्मा है वरन देह से भी श्रेष्ठ कुछ अवश्य है तब उन्होंने गुरु के निकट आकर पूछा गुरु आपके वाक्य का क्या यह तात्पर्य है कि देह ही आत्मा है परंतु यह कैसे हो सकता है सभी शरीर तो नष्ट होते हैं पर आत्मा का तो नाश नहीं आचार्य ने कहा तुम स्वयं इसका निर्णय करो तुम वही हो तत्त्वमसि। तब शिष्य ने सोचा शरीर में क्रियाशील जो प्राण है शायद उनको लक्ष्य कर गुरु ने पूर्वोक्त उपदेश दिया था वे वापस चले गए परंतु फिर शीघ्र ही देखा कि भोजन करने पर प्राण तेजस्वी रहते हैं और न करने पर मुरझाने लगते हैं तब वे पुनः गुरु के पास आए और कहा गुरु आपने क्या प्राणों को आत्मा कहा है गुरु ने कहा स्वयं तुम इसका निर्णय करो तुम वही हो उस अध्यवसायशील शिष्य ने गुरु के यहाँ से लौट सोचा तो शायद मन ही आत्मा होगा परंतु वे शीघ्र ही समझ गए कि मनोवृत्तियाँ बहुत तरह की हैं मन में कभी सदबुद्धि, सद सदबुद्धि तो कभी असदबुद्धि उठती है अतः मन इतना परिवर्तनशील है कि वह कभी आत्मा नहीं हो सकता तब फिर से गुरु के पास आकर उन्होंने कहा मन आत्मा है ऐसा तो मुझे नहीं जान पड़ता आपने क्या ऐसा ही उपदेश दिया है गुरु ने कहा नहीं तुम ही वह हो तुम स्वयं इसका निर्णय करो वे देव फिर लौट गए तब उनको यह ज्ञान हुआ मैं समस्त मनोवृत्तियों के परे एक मेंवा आत्मा हूँ मेरा जन्म नहीं मृत्यु नहीं मुझे तलवार नहीं काट सकती आग नहीं जला सकती हवा नहीं सुखा सकती जल नहीं गला सकता मैं अनादि हूँ जन्म रहित अचल अस्पर्श सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान पुरुष हूँ आत्मा शरीर या मन नहीं वह तो इन सब के परे है इस प्रकार वे देवता ज्ञान प्रसूत आनंद से तृप्त हो गए पर उस असुर बेचारे को सत्य लाभ न हुआ क्योंकि देह में उसकी अत्यंत आसक्ति थी